श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय अथ विंशोध्याय ब्रह्माजी की रचि हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन सौनकुवाच महिम प्रतिष्ठा मध्यस्वायंभु मनुहो का जन्मनाम छत्ता महाभागवतः कृष्णा से कृष्णे सापत्यम कृष्ण सोनक जी कहते हैं सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मलुडे आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य सुरहित थे इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धित्राष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्रीकृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था पाधन महत्वजह सर्वात्म कृष्ण तत्परा शाप्य अनुब्रत कुसावर्त वे महर्षि के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे तीर्थ सेवन में उनका अंतरण तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था उन्हें कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा तयो संबध सूत प्रभुतामला कथा आपो गंगा हरेह हरे हादश्रया पेता भद्रम ते कर्तन्योदार उन दोनों में वार्ता लाभ होने पर श्रीहरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी आपका मंगल हो आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला मृत का पान करते करते तृप्त हो जाए एवं उग्र श्रवास ऋष्ट ऋषभाजन भगवतर्पिताध्यात्मता मि नैविशारण निवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र स्रवा सूजी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा सुनिए सुनिये सुतवाच हरिधित क्रोध तनोह सुधर लीलाक्ष संजात महाभारत ने कहा मुनिगण माया से से रूप धारण करने वाले की रसातल पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हृणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदिर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्री जी से कहा प्रजापति पति श्रेष्ठ प्रजा सर्गे प्रजापति कि ब्रह्म प्रब्रूहत मार्गभिन ये मरीच्यादिप्रा यस्तु स्वायंभु मनोहो देवि ब्रह्मण आदेशा कथम हे तदावय विदुर्जी ने कहा ब्रह्मण आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीची आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया मरीचि आदि ने ने और मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा के की वृद्धि की सद्वित किम सृजन स्वतंत्रा उत्कर्म छो आहो स्वी संगता सर्व क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर रह कर सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की मैत्रीन परेडेन चातछो भगवत महानाचे गुण त्रयात रज प्रधान महतिंगो दैव चोदि था श्री मैत्री जी ने कहा जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है इस जीवों के प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्त्व से वैकारिक सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ उसने आकाशादी पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए तानि स्रष्टुम असमर्था भौतिकम संहत भौतिकम योगे नैव मंडम अवासजन वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक अंड की रचना की सो सलिले अंड को सो निरात्मक साग्रम वही अन्नवासी तमेश्वर वह अंड अवस्था में एक हजार वर्षो से भी अधिक समय तक के जल में पड़ा रहा, फिर उसमें ने प्रवेश किया। सहस्त्र को सर्वजीवनी कार्य को यत्र यू स्वराट उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है सो विष्ट भगवता य शे ते सल लोक संस्था यथा पूर्वम निर्म में संस्थया जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में सहन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया तब वे पूर्व काल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे ससाजा विद्याम पंच परवाण मग्रत तामिस्त्र थमो मोहो महातम विसर्जात्म न कायम नाभिन सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह और महामोह या पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न की ब्रह्मा जी को अपना वह तमो में शरीर अच्छी नहीं लगी अतः उन्होंने उसे त्याग दिया तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया छोत्रध्याम उपसृष्टास्ते थम जगधूम अभिदुद्रुवहोम मा रक्षत जक्षव छुत्र उस समय भूख प्यास से अधिभूत होकर अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे इसे खा जाओ इसकी रक्षा मत करो क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे देवस्थान संविघ्नो माम यक्षत रक्षत अहो में यक्ष रक्षा से प्रजाजूजम ब्रह्मा जी ने घबराकर कर उनसे कहा अरे यक्ष राक्षसो तुम मेरी संतान हो इसलिए तुम्हें इसलिए मुझे भक्षण मत करो मेरी रक्षा करो उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए देवता प्रभया झाझा दिव्यांग ते अरहासु सृजत ते ताम विशिष्टां ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दे दीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया देवो देवान जघन तघनत देवो देवान जघनत स्मांति लोहलपान ए न लोहपतया मैथुनाया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 जघन देश से कामाशक्त असुरों को उत्पन्न किया वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले यह देखकर पहले तो वे हंसे किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे सा उपब्रजम प्रपन्ना हरम हरिम अनुग्रहाय भक्ता अनुरूपात्मदर्शनम पा परेश तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वरदायक श्रीहरि के पास जाकर कहा परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने लगी है तम एक अखिलोका नाम क्लिष्टान क्लेनासन्न पद तब नाथ एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं सौवधार्श काम विविक्ताध्यात्मदर्शन विमुचात्तनुम घोराुक्त विमोच तनच्चरण भोजा मद विफलोचना कांचीकलाप्ल दुकूछन्न रोद प्रभु प्रभुतो प्रत्यक्ष वत सबके हृदय की जानने वाले हैं उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा तो अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान की जो कहते एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया इसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर कधने की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी अन्य अन्योन्याश्ले सो तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम सिम हासवलोकनाम उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुगर थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी गोहतीत्मा नीलाल कव रूथिनी उपलम्भ्यासुराधर्म सर्वे सं मुहो अहो रूप अहो धैर्य अहो अश्या व माना नाम वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए अहो इसका कैसा विचित्र रूप कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है देखो हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी रही है वितर्कयो बहुधा तम संध्या प्रमदा कृति अभीसं विस्रम अभीसं्य अभी विसंभात्पृछन कुशी कसाशी रो रूको वार्षस्थेत्रिनी इस प्रकार उन दैत्यों ने स्त्री के के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो भामली यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है तो अपने अनुप रूप का यह सौदा हम अभागों को क्यों रही हो? या तुम अबले नाम कंदुका मन अबले तुम कोई भी क्यों न हो हमें तुम्हारा दर्शन हुआ यह बड़े सौभाग्य की बात है तुम तो अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो नई मध्यम विहस्तनम निकालि करमला समूह सुंदरी जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल के भार से से जाता है, और निर्वल से है, और दृष्टि भी थकावट झलकने लगती अहो तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है संध्या असुराह प्रमदा प्रलोभिम जवामूढ़ स्त्रियम प्रहस्यम भावीरम जिघ्रता कांत्या तादू ता प्रीतः इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया उन्होंने जोत्ना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया उसे को विश्वावशु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया सृष्ट् भूत पिताचास् भगवात्मतंद्रिना दिग्वासथो मु मुक्तचा जाग्रहो जागृहो तद्विशिष्टा जिंहणाख्यां तनु प्रभो निद्रांद्रिय विक्दो यूते येनोचिष्टां योशिषा दर्शयती तन्माद प्रचक्षते इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आखें मूल ली ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जंभाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया इसे को निद्रा भी कहते हैं जिससे जीवों के इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिताचादी आक्रमण करते हैं उसी को उन्माद कहते हैं ऊर्जस्वंत मनमान आत्मा भगवान सांध्यान गणान पितृगणान परे ना यभो आत्मसर्गम तम का पितर प्रतिपे दिरे साध्येभ्य खबजो यदि त फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूं और अपने अदृश्य रूप से श्राध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया इसे को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और श्राद्धगणों को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं सिद्धा विद्याधरा धिरोधान शोषयत तेभ्यो दनम अंतर्धाख्यमभुत स किरा किं पुषा प्रत्यामेनाभो ममनात्मान आत्मासम आत्माभासं विलोकयन् गृह रूप त्यक्त य शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और की की। और की की सृष्टि उन्हें अपना नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा वह अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया इसीलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं देहे न वै भोगवता शयानो बहुचिया सर्गो न पुचते क्रोधा दुससर्ज तपुहो ये ही युत के साथ हेंग सर्पा नागा भोगो एक बार जी की वृद्धि होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया उससे जो बाल झड़कर गिरे थे वे अहि हुए तथा उसके हाथ पैर शिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए जिनका शरीर फल रूप से कंधे के पास बहुत फैला फे, होता है स आत्मा मनमृतृत आत्मु तदा मनुस सर्जा ते मन सा लोक भावना शोच्य सृज्वीयत्म तृष्टवा ये पुरा श्रेष्ठा प्रशंसु प्रजापति एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को अनुभव किया, उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की की। ये सब प्रजा के वृद्धि करने वाले हैं मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरस्कार शरीर त्याग दिया मनुओं को देख उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे अहो एकजगस्रष्ट सुतते कृत प्रतिष्ठिता प्रिया जमहे तपसा विदया युक्त योगे न सुसम ऋषी ऋषि के सर्जा मृता प्रजा देश्यकज समाधि विश्वकर्मा ब्रह्मा जी आपकी मनुओं की बड़ी ही सुंदर है इसमें अग्निहोत्र आदि सभी प्रतिष्ठित इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्र संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न ही संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम तृतीय स्कंदे विंशोध्याय